अर्थ पवित्र होने के स्थान से दूर रहे वन में रहने वाले जिस सोम को 10 अंगुलियां चपल घोड़े की भांति सेवा करती हैं वन में उत्पन्न हुए यज्ञ में शुद्ध करने के स्थान से दूर रहे सोम की सेवा चपल घोड़े की सेवा करने की भांति 10 अंगुलियां करती हैं हाथ की 10 अंगुलियां सोम को पकड़ती हैं तथा रस निकालने की तैयारी करती हैं यही सोम की सेवा है हाथ की दस अंगुलियां यह सेवा करती हैं अर्थ बल बरहाने वाले देवों को आनंद देने के लिए निकाले उस सो रस को मिश्चत करने के लिए गव के दूध के साथ मिला दो सो म रस बल बरहाने वाला है वह यग्य के आये देवों को पीने के लिए निकाला जाता ह उसमें गौ का दूध मिलाकर देवों को पीने के लिए दे दो अर्थ इंद्रदेव के लिए निकाला यह दिव्य सोम रस धारा से पात्र में गिरता है जो इस इंद्र के लिए पुष्ट करता है इंद्र को देने के लिए निकाला गया यह दिव्य सोम रस धारा से पात्र में गिरता है तथा उस रस में दूध मिलाया जाता है और वह रस इंद्र को दिया जाता है अर्थ यज्ञ का आत्मा यह सोम रस यजमान की कामना पूर्ण करने के लिए वेग से पात्र में उतरता है और अपने काव्य की सुरक्षा करता है यह सोम रस यज्ञ का आत्मा जैसा यज्ञ में प्रधान है यह सोम रस यजमान की सब कामनाएं पूर्ण करता है इसके लिए सोम रस वेग से पात्र में गिरता है और इस समय स्तोत्र गाए जाते हैं अर्थ आनंद बढ़ाने वाले सोम इंद्र के पास जाने वाला तू इंद्र के पीने के लिए ही उस इंद्र का आनंद बढ़ाने वाला होकर यज्ञशाला में स्तुत की वाणियों को धारण करता है सोम रस आनंद बढ़ाने वाला है सोम रस पीने से मन प्रसन्न होता है इंद्र को पीने को देने के लिए ही यहां हम सोम से रस निकालते हैं तथा उसको यज्ञ स्थान के पास रखते हैं एवं उसकी स्तोत्र गायन से स्तुति करते हैं सप्तमं सुक्तम अर्थ श्रेष्ठ शोभा से युक्त अपना इस इंद्र के साथ संबंध है यह जानने वाले सोम रस को इस यज्ञ के धार्मिक कार्य में सत्य की राह से ही निकालते हैं अपना इंद्रदेव के साथ संबंध है यह जानने वाले सोम रस श्रेष्ठ शोभा से युक्त होकर यज्ञ के कार्य में निकाले जाते हैं यज्ञ के कार्य को योग्य रीति से करने के लिए यज्ञ के स्थान पर ही सोम के रस निकाले जाते हैं अर्थ हव्यों में मुख्य हाविर द्रव्य रूपी यह सोम बड़े जलों में मिलाया जाता है उस मृदु सोम की धाराएं अग्रभाग में बहती हैं अर्थ कामनाओं को पूरा करने वाला सत्य के रूप से हिंसा रहित मुख्य सोम यक्ष गृह के उदक से युक्त होकर वाणियां बोलता है कामनाओं को पूरा करने वाला सच्ची रीति से हिंसा न करने वाला यह मुख्य सोम यज्ञ स्थान के पास रहकर शब्दों को बोलता है जिस समय सोम रस पात्र में रखते हैं उस समय सोम रस पात्र में गिरने का शब्द होता है अर्थ दिव्य वाला धनुष से युक्त होकर सोम स्तोताओं के काव्य जब देखता है तब स्वर्ग में रहने वाला बलशाली इंद्र यज्ञ में आने की कामना करता है सोम यज्ञ में सोम की स्तुति स्तोत्रों द्वारा की जाती है तब इंद्र भी सर्ग से यग्य में आने की तैयारी करता है अर्थ जिस समय सोम को यज्य प्रेरित करते हैं रस निकाला हुआ सोम इस प्रधार रखने वाले दुष्टों को और दुष्ट मानमों को राजा की भात विनिष्ट करता है जिस तरह राजा अपने राज्य से दुष्टों को दूर करता है उस तरह यग्य सोम का रस निकालकर यग्य स्थान से यग्य के विरोधियों को दूर करता है अर्थ हरे वर्ण़ का यह सोम देवों को प्रिय है यह सोम जल से मिलकर मेढ़ों के बालों की छाननी पर छाना जाने के लिए बैठता है तथा शब्द करता हुआ अपनी स्तुति से प्रशंसित होता है हरे वर्ण का यह सोम देवों को प्रिय है यह सोम रस जल के साथ मिलकर मेढ़ी के बालों की छाननी से छाना जाता है उस समय सोम रस के छाने जाने का शब्द होता है तथा यज्ञकर्ता लोग उस सोम की प्रशंसा करने वाले स्तोत्रों का गायन करते हैं अर्थ जो यजमान इस सोम के गुणों एवं धर्मों से आनंदित होता है वह वायु इंद्र अश्विनों को आनंद के साथ प्राप्त करता है जो यजमान इस सोम के गुण धर्मों से प्रसन्न होता है वह वायु इंद्र अश्विनो देवों को आनंद के साथ प्रसन्न करता है वे देव प्रसन्न होकर उस यजमान की मदद करते हैं अर्थ जिन यजमानों के मीठे सोम रस की लहरें मित्र वरुण भग आदि देवों के पास जाती हैं वे यजमान इस सोम का महत्व जानते हैं वे सुखों को प्राप्त करते हैं जो यजमान यज्ञ यज्व करते हैं तथा मित्र वरुण भग आदि देवों के लिए सोम को अर्पण करते हैं वे आनंद को प्राप्त करते हैं यज्ञ से आनंद प्राप्त होता है अर्थ दुलोक एवं भूलोकों मीठे अन्न के लाभ के लिए हम लोगों के लिए धन अन्न सब प्रकार के धन उत्तम प्रकार से दे दो हमें मीठा अन्न सतत मिलता रहे इसलिए धन बलवर्धक अन्न तथा सब प्रकार के निवास के लिए उत्तम सहाय करने वाले पदार्थ उत्तम रीति से दे दो अष्टमम सुक्तम अर्थ ये सोम रस इस इंद्र के पराक्रमों को बढ़ाते हैं तथा इंद्र को अभिष्ट एवं प्रिय लगने वाले रस को देते हैं अर्थ वे पवित्रता प्राप्त करने वाले सोम रस पात्रों में रखे हुए वायु को और अश्विनव देवों को प्राप्त होते हैं वे रस उत्तम बल हमारे में धारण करें सोम रस निकालने पर उनको पात्रों में रखा जाता है वहां वायु के साथ उनका संबंध होता है और अश्विनो देवों के साथ भी उनका संबंध होता है इससे वे रस उत्तम वीर्य को शरीर में बढ़ाने के लिए समर्थ होते हैं अश्विनो ये वैद्य हैं रोगों को दूर करते हैं इस रोगों को दूर करने के कार्य में सोम रस का उपयोग वैद्य लोग कर सकते हैं अर्थ हे सोम रस को पवित्र करके इंद्र को हृदय में रही कामना की सिद्धि के लिए यज्ञ के स्थान में आकर इंद्र बैठ जाएं इसलिए उस इंद्र को प्रेरित कर अर्थ हे सोम तेरी 10 अंगुलियां सेवा करती हैं साथ हवन करने वाले होता लोग तुझे प्रसन्न करते हैं और विप्र लोग तुझे संतुष्ट करते हैं अर्थ हे सोम मेढ़ी के बालों की छन्नी से और जल से शुद्ध करने के लिए छानने पर तुझे देवों को आनंद देने के लिए गौओं के दूध के साथ मिलाया जाता है अर्थ छाना जाने वाला सोम रस कलशों में रखा जाता है तेजस्वी हरे रंग का सोम रस गौ के दूध रूपी वस्त्रों में आच्छादित किया जाता है सोम रस निकालने पर कलशों में रखा जाता है उस चमकने वाले हरे रंग के सोम रस में गौ दुग्ध मिलाया जाता है मानो गौ की दूध रूपी वस्त्र उस पर पहनाए जाते हैं अर्थ हे सोम धन से युक्त हमारे लिए रस निकालो सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर मित्र इंद्र के अंदर प्राप्त हो अर्थ हे सोम दुलोक में से वृष्टि करो पृथ्वी के ऊपर अन्न उत्पन्न करो हमारा बल युद्धों में प्रकट हो ऐसा करो अर्थ हे सोम मानवों का निरीक्षण करने वाले सर्वज्ञ इंद्र ने पिए हुए तुझे अर्थात सोम का पान करने वाले हम संतान तथा अन्न को प्राप्त करते हैं मानवों का निरीक्षण करने वाले सब ज्ञान देने वाले इंद्र ने पिए इस सोम रस को पीने वाले हम प्रजा और अन्न को अच्छी प्रकार प्राप्त करें नवम सुक्तम अर्थ बुद्धिमान तथा बुद्ध के कार्य करने वाला सोम रस निकालने के स्थान पर रखा हुआ इस रस निकालने के समय दुलोक में श्रेष्ठ ऐसे रस निकालने के स्थान पर जाता है अर्थ हे सोम बहुत उत्तम आधार देने वाले द्रोह न करने वाले स्तुत्य लोगों के लिए सेवनीय अन्न से युक्त होकर आगे बढ़े द्रोह न करने वाले मानव को निवास स्थान देने के लिए सोम तैयार रहता है सोम यज्ञ करने वालों को श्रेष्ठ स्थान मिले अर्थ विख्यात शुद्ध तथा बड़ा वह सोम नामक पुत्र बड़ी यज्ञ की महती वृद्धि करने वाली संसार को उत्पन्न करने वाली दो माताएं अर्थात दोनों द्यावा पृथ्वी को दीप्तिमान करता है व सोम उत्पन होते ही अर्थात सोम रस निकलते ही दावा पृथ्वी को प्रकाश से युक्त करता है अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है सोम रस तेजस्वी अर्थात चमकने वाला होता है वह स्वयं प्रकाशता है तथा अन्यो को भी प्रकाशित करता है अर्थ जो नदियां एक छींड न होने वाले सोम रस का संवर्धन करती हैं वह अंगुलियों से सुरक्षित रखा हुआ दोह न करने वाला सोम सात नदियों को आनंदित करता है सात नदियों का जल सोम रस में मिलाया जाता है इस कारण सोम रस से सातों नदियां प्रसन्न होती हैं अर्थ हे इंद्र वे अंगुलियां उनके अंदर रहने वाले अहिंसित तरुण सोम को तेरे यज्ञ रूपी महान कार्य में सब प्रकार से धारण करती हैं यज्ञकर्ता के हाथों की अंगुलियां अपने पास सोमवल्ली को धारण करके रखती हैं समय पर उसका रस निकाला जाता है तथा वह सोम रस यज्ञ में देवताओं को अर्पित किया जाता है